अविशेष सामान्य है अस्मिता सौदश वर्ष रूपर सदंधतन मात्रा ये है अविशेष सामान्य उनका विशेष है भूत रुन्द्रिय पाँच कर्मेंद्रिय पाँच एकादश मन ये भी विशेष है अस्मिता का अस्मिता अविशेष है के पश्चात का लिंग मात्र है महत्व बुद्धि है महत्तत्व के बाद अलिंग जो लीन होते प्रलीन होते हैं तो होते अलिंग में स्थित होते हैं महत्वत्मता है यद असत्सद निरसद अभ्यस्तम अलिंग प्रधान तत् प्रतीय अलिंग है प्रधान प्रधान में सब लीन होते हैं प्रधान हैं। से महत्वपत्ति होती है उससे बुद्धि से महत्व से अहंकार उससे तन मात्रा है उसके बाद बूथ भौतिक प्रपंच है ये अलिंग है प्रधान इसका ही अर्थ करते हैं निसपत्ता सप्तम सत्ता और असत्ता सप्तम पुरुषार्थ क्रियाक्षम होने पर सत्य होता है असत है तुच्छ ये दोनों से निष्क्रांत हो गया निस्ता सतम निस्पत्ता सत्तम तत्व तो रजस्तम तीनों गुणों की साम्य अवस्था है ये पुरुषार्थी के लिए उपयुक्त नहीं होता है इसलिए सत नहीं और तुच्छ भी नहीं आकाश कुष्मा बंध्या पुत्र जैसे असत्य भी नहीं इससे एक पर संकाय क्या तत्व अव्यक्त अवस्था में भी अस्थि महद आदि तदात्मना क्योंकि सत का विनाश नहीं होता है विनाश होगा तो नहीं होगी क्योंकि असत की उत्पत्ति नहीं होती है सत्य उत्पत्ति के स्थान पर एक प्रादुर्भाव इसलिए महोदादी अव्यवस्था में प्रधान अवस्था में अव्यक्त कैसे होगा इसलिए सत्या तत ही कार्य से निष्का तो, कार्यरहित तो कारण निश्चतका कार्यरित केवल कारण यद्यपि कारणावस्थाएं सदैव शक्तिमना कार्य कार्य कारणावस्था में हे सदरूप ही तो का तो, तो, शक्तिरूप से संस्कार रूप से सूक्ष्म रूप से हे तथा शोजितम अर्थक्रियाम अकुवत अपनी जो प्रयोजन नहीं करता है सदरूप होने पर भी अर्थ क्रिया नहीं करता है इसलिए असत्य उत्तम निस्सत असत्य तो तो कारणम सत्य विषण कार्य सत्य विचण जैसे होगा ऐसा नहीं इसलिए कहते निरसत् असत्य में नहीं है असत कह करके निरसत कहा कारण ऐसे कार्य नहीं करता है इसलिए असत कहा वस्तु तो असत नहीं है निष्क्रांतम असत कुछ रूपात इसे निरसत निष्कांतम असत है से निसत असत तुच्छ रूप कार्य से रहित होने से वो निरसत कहा गया तथा ही इव तो अरविंद अस्मात्पत्ति यदि असत्य तुच्छ रूप होता तो आकाश अरविंद कमल के समान आकाश कमल गगन अरविंद के समान तुच्छ होने से उसे कार्य उत्पन्न नहीं होना चाहिए इसलिए असत्य नहीं निरसत ही अव्यक्त है अनिंग है प्रधान प्रतिसर्ग मुक्तम उपसंहरती ये प्रतिसर्ग प्रलय ऐसा ये लिंग मात्र परिणाम लिंग मात्र का परिणाम प्रकृति का परिणाम है ऐसे न पूर्व से परामर्श जो पहले का है इस ऊपर कार्य होता है अव्यक्त प्रधान का कार्य लिंगमात्र अवस्था पुरुषार्थ कृतत्वाद अन्य लिंगमात्र है बुद्धि अहंकार तन मात्र जितने है ये सब पुरुषार्थ के लिए होते हैं प्रकृति की प्रभृति होती पुरुषार्थ पुरुषों को भोग का उपवर्ग देने के लिए किस निमित्त से होने से अनित्य है प्रधान साम्यावस्था है लिंगावस्था अलिंगावस्था तो पुरुषार्थ है नकृतत्वाद नित्या इतर हेतु महत्व जो साम्यावस्था प्रधान अलिंगावस्था है ये पुरुषार्थक्ष में ही होता है पुरुषाध्यक्षता प्रकृति से बुद्धि अहंकार आदि की उत्पत्ति होती है और साम्यावस्था अलिंगावस्था में तो नहीं किसी निमित्त से नहीं इसलिए वो नित्य है प्रकृति को नित्य मानते हैं उसका परिणाम तो होता है तो भी नित्य है प्रलय होता है सृष्टि होती है तो तद्रुप रखने से हम उसमें नित्य होगा इसको कहते परिणामी नित्य एक विचित्र है कल्पना करते हैं सांख्य में परिणामी भी है नित्य भी वेदांत में तो केवल चैत्य में दो नित्य मानते हैं योग सांख्य में कूटस्थ नित्य और परिणामी नित्य प्रधान को कहते परिणामी नित्य परिणामी होने पर भी वो सर्वत्व किसी की निमित्त से नहीं होता नित्य है ज्ञान होने के बाद भी प्रधान होता है प्रकृति पुरुष का संबंध नहीं, नहीं होने से मुख्य होगा भेद ज्ञान होने से किन्तु प्रकृति का नाश नहीं होता वो नित्य मानते हैं है हेतु महाअलिंग अवस्थायाम न पुरुषार्थ हेतु निस्तत्ता सत्तम निस्तत्ता सत्त अलिंग परिणाम निस्तत्ता सत्त अलिंग रूप परिणाम है प्रधान अवस्था ये अलिंग अवस्थाएं न पुरुषार्थ हेतु उसमें पुरुषार्थ कारण नहीं होता है न अलिंगवस्थायां आधु पुरुषार्थता कारण बोती अलिंग अवस्था में पहले पुरुषार्थता कारण नहीं अतः तो तो स्वाभाविक है ठीक है कस्मात्न पुरुषार्थ है तो इतना न अलिंग अवस्थाया अलिंग अवस्था प्रधान अवस्था में कारणरूप से पहले पुरुषार्थता कारण नहीं और उससे कार्य होने के लिए परिणाम होने के लिए पुरुषार्थ कारण होता है न पुषार्थता कारण बोति नया पुरुषार्थता कारण पुरुषार्थता कारण नहीं है अलिंग अवस्था प्रकृति के लिए भगवती कारण नवती जो कहा विषय विषय विसे ज्ञान उपलक्ष्य धूम से बनी निश्चय होता है पर्वते धूम से बनी निश्चय होता है नहीं धूम से बने निश्चय होता है ध्रूम नहीं होता है धूम ज्ञान से तभी तो धूम से बनी निश्चय कहा जाता है धूम कहते समय ज्ञान तो धूम से अर्थात धूम ज्ञान से ज्ञान का विषय हो गया धूम ज्ञान है विषय ऐसा प्रयोग होता है विषय विषय के लिए विषय शब्द प्रयोग कर देते हैं कहना चाहिए धूम ज्ञान से बनी ज्ञान धूम ज्ञान नहीं कहकर के धूम से बनी निश्चय होता है तो विषय धूम है धूम तद तो कहने पर भी विषय से लक्षित होता है धूम ज्ञान इसी प्रकार यहाँ भवती जो कहा पुरुषार्थ का कारण भवती भगवती जो कहा भवती के निश्चयते भवती होता है करके ज्ञान होता है भगवती होता विषय उसका ज्ञान विषयी विषय विषयी ज्ञानम उपलक्ष्य विषय के लिए भगवती वगवती होता है करके निश्चय होता है ज्ञान के लिए विषय शब्द प्रयोग किया गया भगवती हो गया विषय विषय हो गया उसका ज्ञान तो भगवती कहकर करके विषय से विषय ज्ञान उपलक्ष्य अर्थात स्पष्ट अर्थ करते तदम होती एवं ही पुरुषार्थता कारणम अलिंग अवस्था ज्ञानी तस् ज्ञान होता है अलिंग अवस्था में पुरुषार्थता में कारण का ज्ञान होता यदि अलिंग अवस्था शब्द आदि सप्त अन्यता ख्याति वाला पुरुषार्थ निर्व निर्वर्तेत यदि अलिंगवस्था प्रधान पुरुषार्थ संपादन करे पुरुषार्थ भोग और भोगे भोगी उपभोग अथवा अपवर्गे सप्तुरुष अन्यता ख्याति अन्य भेद भोग अथवा अपवर्ग करे तो पुरुषार्थ का संपादन करें अलिंगवस्था न तो शब्द आदि भोग जनक न तो सप्तुरुषों में क्या का के संपादन नहीं करता है इसलिए इस पुरुषार्थता कारण अलिंग अवस्था नवती जो कहा था नवती ज्ञाएते न ज्ञायते नवती निश्चीते न ही होता है तो निश्चय ज्ञान तो भवती जो कहा अलिंग अवस्थाया पुरुषार्थता कारण नवतीयते निश्चय होता है ज्ञानलना तन निर्वर्तन ही न साम्यावस्था तो तो से आज यदि अलिंग अवस्था भोग अथवा आपवर्ग संपादन करे तो उसमें परिणाम विषम परिणाम हो जाएगा साम्यावस्था नहीं होगी साम्यावस्था ही अलिंग अवस्था है अप्रधान है तो और साम्यावस्था में सत्वरजस्तम तो तीनों गुण की साम्यावस्था होने पर ही प्रलय है और जो सृष्टि होती विषम परिणाम होता है गुण में न्यूनादि को होने पर सृष्टि होती है सृष्टि होने पर विषम परिणाम होने पर ही भोग अपवर्ग पुरुष को देता है ये प्रधान यदि भोग अपवर्ग संपादन करे, तो साम्यावस्था नहीं होगी इसलिए अलिंगा अवस्था में अलिंगा अवस्था प्रश्न में प्रधान भोग अपवर्ग नहीं देता है इसलिए अलिंगा अवस्था का कारण निमित्त पुरुष ऐसा नहीं होता है लिंगादिक उत्पत्ति के लिए पुरुषार्थ कारण होता है निमित्त होता है तस्मात्षार्थ कारणत्व अशा न अस्य अशा अलिंगावस्था में क्या पुरुषार्थ कारण नहीं होता है पुरुषार्थ के पुरु कारण अलिंगावस्था ऐसा नहीं निश्चय होता है न ज्ञाते न निश्चयते निश्चय नहीं होता है ये ना पुरुषार्थ का हेतु अश अलिंगावस्था का हेतु पुरुषार्थता नहीं पुरुषार्थ के कारण सृष्टि होती होती अलिंगावस्था प्रधान उसका कारण नहीं है। भाषा में न पुरुषार्थ का कारण पुरुषार्थ बोती नशु पुरुषार्थकृता अशोकार अलिंगावस्था प्रधान साम्यावस्था पुरुषार्थे नृता पुरुषार्थ कृता नहीं है। इसलिए अस्मत कारण नित्य नि नित्य ऐसे कही जाती है अवस्था इति अलिंगावस्था टीका इति नित्य नसो इति तस्माद असो पुरुषा नहीं है इति सौदब्य में टीका में अवस्था आह अनीवस्था में क्या होता है त्रयाण तो अवस्थ विशेषाण पुरुषार्था कारण त्रयाण तो अवस्था विशेषाण <GThen> लिंगमात्र और विशेष अविशेष तीन अवस्था है त्रयाणम अवस्था विशेषाण अवस्थविशेष तीन एक विशेष अविशेष और लिंगमात्र तीनों का कारण पुरुषार्थता कारण पुरुषार्थ भोग अपर्ग देने के लिए ही इत्तीनो लिंगमात्र बुद्धि की उत्पत्ति होती है बुद्धि से अहंकार तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है उससे ज्ञानेन्द्र कर्मेन्द्र आदि भूतादि की उत्पत्ति होती है ये पुरुषार्थ कारण है सच अर्थो हेतु निमित्तम कारण आख्या सच अर्थो हेतु जो पुरुषार्थ भोग अपर्ग हेतु वह निमित्त होता है निमित्त तो कारण होता है इसलिए तीन अवस्था अलिंग लिंग, लिंग अवस्था अविशेष और विशेष तीन अवस्था अनित्य है क्योंकि पुरुषार्थ से ही तीन अवस्था होती अन्य आख्या कही जाती है गुणस्तु सर्वधर्मा पातं कामें त्रयाण त्रयाणपरा त्रयाण का लिंगमात्र अवशेष विशेषाण लिंगमात्र अविशेष और विशेष ये तीनों का पर्वस्वरूपम दस त गुणस्वरूपम गुणपर्वाणी ये गुणपर्वाणी चार अविशेष विशेष लिंगमात्र और अलिंग ये चार पर्वचारी अंश है ये देखा करके गुण के स्वरूप भी कहते हैं गुणास्त तो सर्वधर्मा सर्वधर्म अनुपतंती तो अनुपाति न धर्म के पीछे सब धर्म होने वाले गुण से ही होते हैं सब में गुण स्थित है प्रत्यक्षमयंते न प्रत्यक्षमयते लीन नहीं होते समाप्त नहीं होते कार्य बनता है गुण के न प्रत्यस्तमय ते न उपजायती उत्पत्तिनाश रहते गुण उसमें गुण रहते हैं कभी कम ज्यादा होता है उत्पत्तिनाश नहीं है व्यक्ति भी रेव अतीत अनागत अव्यय आगम आगमवती भीर गुणान्वनी भीर उपजन अपाय का यो प्रत्यषं थे धान होते उत्पत्ति नाश धर्म वाले गुण अलग अलग व्यक्ति से कार्यशील व्यक्ति भी रो अतीत अनागत अतीत व्यक्ति अनागत भविष्य में उत्पन्न होगा व्यगम व्यय कुछ रास ये ऐसे वाले व्यक्ति कार्य से गुण अन्वयी गुण कीता संबंध होने वाले ऐसे कार्य जिससे उपजन अपाय धर्म काय उपजन उत्पत्ति अपाय अपना नाच उत्पत्तिनाथ धर्म वाले जैसे गुण दिखते हैं लगते मान होते प्रत्यय हो वासंते इसमें दृष्टान्त देते हैं गुण अलग अलग धर्म कार्य से उत्पत्तिनाश वाले दिखते हैं ये कैसे होगा कार्य उत्पत्तिनाश से गुण में उत्पत्ति नाश का भान कैसे होगा ऐसे में दृष्टान्त है? देते हैं टीका में निदर्शन मा दृष्टान्त देते हैं यथा देवदत्त दृष्टान्त भाष्य ने दिया है यथा देवदत्तो दरिद्रापि दरिद्रा धापी धापु दरिद्रा, द्ति। दरिद्रा द्ति। द् कुछायांगत दरिद्राई दारिद्राप्तकर्ता कस्मा य्रिय गावती गवामे मरना तस् दरिद्रण न स्वरूपना सहसा गोक गाव मिय गोकसोग से मर्गे न हो पशुधन तरिद्रण देव दरिद्र हो तो दरिद्रानक का दरिद्रत्व का निमित्त हो गया गो के मरण योग न स्वरूप हाना अब देवदत्त का स्वरूप में कुछ नहीं हुआ तो भी उसके जो धन के हानि से वो दरिद्र हुआ जिस प्रकार गो देह से असंबद्ध है उसमें जो अत्यंत भिन्न है अत्यंत भिन्न धन में हरासबुद्धि से देवदत्त में हराशबुद्धि व्यवहार होता है जब अत्यंत भिन्न है देह से उसमें उत्पत्ति नाश को लेकर के देवदत्त में बुद्धि व्यवहार होता है तो गुण के धर्म कार्य उसमें राष्ट्रबुद्धि होने पर गुणा में बुद्धि व्यवहार में क्या आच्चर्य ये दृष्टांत दिया स्वरूपहान नहीं होने पर भी उसके स्वकीय धन की हानि वृद्धि से देवदत्त में ऐसे व्यवहार होता है इसे समाधि समाधान समाधान समान है अर्थात यहाँ भी गुणों के ह्रासवृत्ति वस्तु तो नहीं है किंतु गुणों का कार्य के ह्रासवृत्ति से गुण में नाश का व्यवहार होता है ठीक यत्र यंत भिन्ना गवाम उपचयापचय देवदत्त उपचारपचय हेतु तय कथा गुणेभ्य भिन्ना भिन्ना व्यक्तिना उपजन अत्यंत भिन्ना गवाम देवदत्त से भिन्न है गो, अत्यंत भिन्न है गो। उनके ह्रास बुद्धि उपचय अपचय अधिक हो गए तो देवदत्त धनी हो गया अब ह्रास हो गए देवदत्त धन्य हो गया देवदत्त में उपचय अपचय हेतु के हो गए गौ के उपचय अपचय गौ के बुद्धि, देवदत्त के रासबुद्धि के हेतु हो गये यद्य देवदत्त से भिन्न ही अत्यंत है गौ तथर् केवल कथा गुणे भी है गुण से व्यक्ति जिस प्रकार मिट्टी से घट बनता है तंतु से पट बनता है तार्किकल को तो कहते पट अलग है तंतु से भिन्न कहते हैं किंतु सांख्य में कार्य को कारण से भिन्न नहीं मानते हैं तो अत्यंत अभिन्न ही कहेंगे अत्यंत अभिन्न कहेंगे तो घट का कार्य मिट्टी से भी हो जाए पट का कार्य आवरण आच्छादन केवल तंतु से हो जाए ऐसा नहीं होता है इसलिए निमान समी मानते हैं भिन्न भी मानते हैं अभिन्न भी मानते हैं घटत तो ना मिट्टी से भिन्न है मृद रूप से अभिन्न है जो घट वो मिट्टी है क्या मिट्टी से बने गया घट मिट्टी है घटा बनने के बाद घटा हाँ, बनने का तो कोई चांदी सोच हो मिट्टी से तो भिन्न मृद रूप ना अभिन्न घट रूपे घट बनने के पहले मृतपिंड अवस्था में घट्ट रूप नहीं इसलिए कार्य को कारण से भिन्न अभिन्न कहते हैं मीमांसा में कहते हैं कारण में कार्य तादात्म्य न रहता है जहाँ न्याय के लोग सामवाय संबंध का प्रयोग करते हैं वहाँ मीमांसा के लोग कहते तादात्म्य में रहता है और तादात्म्य संबंध भी न्याय में तादात्म्य संबंध घट में घट तादात्म्य में रहता है फट में फट तादात्म समस्त रहेगा ये में अलग है मीमास में तादात्मक रहते हैं, तंतु में भट तादात में रहता है कपाल में घट तादात में रहता है यह तादात में तादात्म्य के तादात में क्या विषय अलग है यह तादात्म्य का अर्थ भेद सहिष्णु अवेद भेद को सहन करने वाले अवेद घटना मिट्टी से अभिन्न है किन्तु मिट्टी से भेद मिट्टी का भेद भी घटना है घट्ट रूपेण सब मृत्युपिंड घट नहीं है मृत्युपिंड से भिन्न है अभिन्न है तो भेद भी है अभेद भी है इसका नाम सादात्म्य भिन्न भी हो अभिन्न भी हो तो कार्यो को कहते साधात्म्य भिन्न और अभिन्न दोनों होने पर भेद सहित अभेद तादात्म्य कहते हैं वेदांत वहां कहते हैं भिन्न भी नहीं अभिन भी नहीं तो क्या है अनिर्वश ये तो भिन्न भी अभिन ये, ये, ये भिन्न भी, भी, भी है अभिनवी है कहते ये कहते भिन्न भी नहीं अभिनवी नहीं तादात में है ये अनिर्वचनीय किन्ते गुणज भिन्ना भिन्ना व्यक्ति नाम कार्य व्यक्ति भिन्न भी है अभिनवी है तो कथन से सिद्धि कथन से अभिन्न है ये जो भिन्ना भिन्न अवेदांत भी है जब अत्यंत भिन्न गो के साथ बुद्धि से गो स्वामी आदि में गो धन के स्वामी गो देवदत्ता में धन में ह्रास बुद्धि हो तो देवदत्त में हास बुद्धि का व्यवहार होता है तो गुण से कार्य भिन्न अत्यंत तो नहीं है भिन्न ही अभिन्न भी भिन्ना भी, भी नहीं व्यक्ति में उत्पत्तिनाथ ह्रास बुद्धि पर तो गुण भी ह्रास बुद्धि व्यवहार होने में क्या कथा का अवश्य होता है नग क्रम कि मनुष्य अनियत तो स्वर्ग सृष्टि का क्रम क्या निश्चित नहीं उत्तरदे नित अनियत नहीं है, निश्चित है। लिंगमात्र अलिंग से प्रत्यास तुम्हें क्रम लिंगमात्र है बुद्धिमहतत्व अलिंग प्रधान का सर उ समीप प्रत्यास अत्यंत सन्निक जब अलिंग प्रधान का परिणाम होगा पहले उत्पत्ति होगी बुद्धि उससे उत्पत्ति होती अहंकार की अस्मिता उससे तन मात्रा की इसी क्रम से उत्पत्ति होती है निश्चित क्रम है सिस्टम संबद्ध होकर के विभिन्न पृथक भेद भिन्न से जाना जाता है लिंगमात्र क्रमान क्रम की अतिवृत्ति अतिक्रांत नहीं जिस क्रम जैसा किसकी जो वस्तु का जो स्वभाव है कोई कार्य कारण तो क्रम से होता है क्रम को अतिक्रम करके ऐसा नहीं होता है जैसे टीका मंदिर नकल न्यूदाना अन्हाय न्यु शाखिन साधवल दल जटिल शाखा कांड निपित मार्ड चंदा तप मंडलम आरभ न्योद का बीज है बटभूष का बीज बीज से बटभूष होता है नहीं तो ब्रटल को बीज डाल दो चार पांच दिन में सीघ रही बड़े वृक्ष हो जाएगा हो जाता है क्रम से होता है नैग शाखा शाखीनम शाखा वाले वृक्ष सान्द्रम अत्यंत घन हो जाता है साधुअल जल जटिनम साधुल हरे हरित वर्ण पत्र जटिल है तो जटा वाला हो जाता है ब्रटर वृक्ष निकल करके नीचे आता है ऐसे शाखा कांड निपित मारतंड आता तो शाखाकांड इतने फैल जाते हैं कि मारतंड सूर्य भगवान के चंदातब प्रचंड किरण को पी लेते हैं इतने छाया इतने हो जाती है बट्टू वृक्ष में तो इतने सूर्य सूर्यकिरण अनुसार उसके नीचे छाया ठंडी है वो तो सूर्य किरणों को पी लेते हैं शाखाकांड फैल करके ऐसे मारतंड के चंदातव मंडल को पी लेने वाले ऐसे बड़े वृक्षों को नग्रद धारण डालते हैं इतने बड़े वृक्ष आरम्भ कर देते ऐसा नहीं है उसका कार्य है किंतु क्रम से होता है वृक्ष किंतु खेती सलील तेज संप्रका परम्परा उपजाए नाना अंकुर पत्र कांड तालाद क्रमेण इसी क्रम से होता है खेती मिट्टी में बटर बीजे को लेकर के पेटी में रख दिया वृक्ष कहाँ होगा पृथ्वी में खेती में डालेंगे मिट्टी में पत्थर में डाल दिया तो नहीं होगा कहीं कहीं पेट ऊपर हो जाता है दिवाली के ऊपर ये बटर अस्तर तो पेड़ होता है ना पेड़ में भी हो जाता है कहीं पर होता है? बटर भुच्छा के नीचे उसके बीज गिरी के बटर भुच्छा नहीं होता है वो कहीं दूसरे दीवाली के बोलो कहीं पेड़ के ऊपर कहीं वो उसके कौवा खा करके तो फिर त्याग करके उस बीज जैसे बुक्षा होता है तो कोई खास नहीं था तो उसके बीज बटर भुच्छा नीचे नहीं तो हमें कि कितने बीज गिरकर हो जाना चाहिए फल के बीज गिरता है वहाँ नहीं होता है तो भी विशेष से निमित्त पृथ्वी वह चाहिए जल चाहिए और पृथ्वी जल के साथ तेज संपर्क भी चाहिए अंकुर होने के लिए गर्मी भी चाहिए खेती चल तेज के संपर्क से परम्परा उपजायमाना परम्परा से कम से अंकुर के अंकुर पत्र कांड कांडे में फिर शाखा तालादि क्रम से साका प्रशाखा क्रम से बड़े नीचे होता है एवं यहाँ पर युक्ति आगम सिद्ध क्रमश आस्ते इसी प्रकार यहाँ भी से तो सृष्टि होगी किंतु सृष्टि होती है अन्यत में युक्ति के द्वारा आगम से सिद्ध क्रम से मान क्रम मानना पड़ेगा क्रमश उत्पत्ति होती है कथम भूतेन्द्रियाशेष प्राइस भूतइंद्रियसु अविशेष में सामने सा सा। में संबंध है अभीशेष कमी अस्मिषा और पंचतन्मात्र ये अविशेष उत्कृषा संबद्ध के और इंद्रिय विशेष इतरत तथा चुकम पुरस्कार भाष्यमे तथा सर अविशेषा लिंग मत संस्टा विविच्य छे अविशेष पांच और एक अस्मिता है अहंकार छेअेष लिंगमात्रे महतत्वबुद्धि में संबद्ध है विविच्य पृथक अलग होते हैं फिर हो जाते हैं परिणाम परिणामक्रमनियम क्रम के नियम से ही फिर परिणाम होकर बनते हैं तथा तेषु अविशेषेश भूतेन्द्रिया संशिष्टाविच्य अविशेष छः में भूत पांच इंद्रिय ग्यारह ईश्वर संस्कृत संबद्ध होते हैं विविध से पृथक भिन्न रूप से जाने जाते हैं अभिन्न भी अभिन्न भी तथा से उत्तम पुरस्कार पहले कहा गया न विशेषेभ्य परम तत्वातरम अस्तिति विशेषाण नास्तिक तत्त्वांतर परिणाम ये पहले कहा था पहले कहा था न विशेषेभ्य परम तत्वांतर विशेष कितने हैं विशेष से परम उससे अन्य कोई तत्वंतर नहीं ये जो सोलह है ये कार्य है ये प्रकृति नहीं सोश सकस्तु तो विकारा यानी कि क्रम हीता है एक पुरुष है वो प्रकृति है या विकृति है मालूम पुरुष प्रकृति नहीं विकृति नहीं।, नहीं और जो प्रधान है वो प्रकृति है या विकृति है प्रकृति मूल प्रकृति मूल प्रकृति अभिकृति मूल प्रकृति त्रिगुणावस्था प्रधान अभिकृति विकृति नहीं किसका कार्य नहीं मूल प्रकृति अभिकृति आगे प्रकृति विकृति सप्तः महत्व प्रकृति विकृति सात है महत्व तो अहंकार पांच तन मात्रा सात हो जाएंगे ये प्रकृति विकृति दोनों है मूल प्रकृति का पीछा विकृति है और भूत इंद्रिय के विषय प्रकृति इसलिए प्रकृति विकृत है सप्तः षोल शकस्तु विकार और सोलह विकृति विकार है भूत पाँच इंद्रिया दस ज्ञानेन्द्र कर्मेंद्र दस एक मन मिल करके ये सोलह सकस्तु विकार ये विकार विकृति कार्य ही है। किसका कारण नहीं है यद्य भूत बनने के बाद पृथ्वी भूत है इसे घट बनता है तंत्र तो तो से पट बनता है पृथ्वी से तो कितने कार्य बनते हैं क्योंकि वो तत्वांतर नहीं है पहले जिस प्रकार प्रकृति से महत्व तन्नात्र तो, आदि अलग अलग हुआ ये अन्य तत्व नहीं है वही भूत ही है भूत के कार्य में कार्य का भाव है वो भूत भौतिक भूत रूप से लिया जाते हैं अन्य किसका किसकी प्रकृति नहीं है विकार न प्रकृति न विकृति पुरुष और पुरुष न तो किसकी प्रकृति है न किसकी विकृति है नीले पे इसे पहले कहा ना नशेष परम तत्वांतर अति विशेष अन्य तो कोई तत्व अन्य कोई तत्व है नहीं अन्य जितने कार्य है उसको तो विशेष ही भूत होती है इति विशेषण नास्तिक तत्वांतर परिणाम विशेषों का परिणाम तत्वांतर परिणाम नहीं मृति का परिणाम घट हुआ वो तत्वांतर परिणाम नहीं है ते लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्या धर्मपरिणम लक्षणपरिणाम अवस्थ परिणाम ये आगे कहेंगे व्याख्या व्याख्या पाठ है क्या व्याख्या व्याख्याये हाँ व्याख्याय से पाठ है व्याख्या व्याख्या करेंगे परिणाम व्याख्या की जाएगी टीका में तथा से उक्त पुरस्कार इधमे सूत्र प्रथम व्यासाण इस सूत्र की व्याख्यान करते हुए पहले कहा गया अर्थ विशेषाण कथा न तत्वांतर परिणाम विशेष सोलह है उनका तत्वांतर परिणाम क्यों नहीं हो कहा गया इत्यतः न विशेषज्ञ परम तत्वान्तर मत अन्य तत्व नहीं है विशेष भूत पांच भूत आ गया भूत में पृथ्वी जलाधिका कार्य होता है पृथ्वी का घटा तो होता है जो तत्वांतर नहीं है इसलिए सोलह सौ सोलह हो गए ये विकार विकृति किसकी प्रकृति नहीं अन्य कोई तत्व परिणाम नहीं होता है कि विशेषता तो विशेष अपरिणामी हो गए क्या जैसे तत्तांतर परिणाम नहीं होता है तो विशेषता कोई परिणाम नहीं होगा यदि अपरिणाम हो जाएगा अपरिणामी तथा नित्या प्रसज तो नित्य हो जाएंगे विशेष इत्यतः तेषाउ तो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्यांत है उनका परिणाम तो होता है तत्वांतर परिणाम नहीं किंतु तो परिणाम ये तीन प्रकार धर्म रूप परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम धर्म परिणाम है मिट्टी से घट आदि बनते घट सर्वादी परिणाम है धर्म रूप परिणाम मिट्टी का जो कार्य है इसी प्रकार धर्म परिणाम घट हो गया अलक्षण परिणाम है लक्षण है क्या घट में अतीतित घट अतीत वर्तमान और भविष्यत तीन प्रकार परिणाम है घट एक घट में अतीत परिणाम वर्तमान भविष्य ये लक्षण परिणाम है धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और एक होता है अवस्था परिणाम अवस्था परिणाम क्या है घट नूतन नया बन गया तो नूतन हो गया फिर दूसरे घट ले आया कुछ दीने के बाद अभी वो दूसरे घट क्या होगा पुराना हो जाएगा नया नया हो जाएगा एक खट्टर लाया नया घट गर्मी समय पानी पीने के लिए फिर एक मात्र के बाद और एक घट ले आया पानी पीने के लिए जो दूसरा घट लाया एक महीना के बाद और तो नया है पुराना है पहला खट्टर नया नहीं अभी पहला को पुराना जो तो पुराना कहेंगे जब तो दूसरा नहीं आया था उसको नया कहते थे उसके पहले था तो इसको नए कहते थे और एक ले आए तो पुराना ये नया हो गया अथवा से कहते ये नूतनता ये नूतन दूसरा जो ला क्या हुआ तो नूतन तर और साधनिक वर्या तो नूतनतम ये अवस्था परिणाम है अवस्था नूतन नूतन तर नूतन तो ये परिणाम है एक घटने से नूतन नूतन तरह नूतनतम परिणाम हुआ कहें पुरातन को कहते हैं ये अवस्था परिणाम है तो ये सब परिणाम उसमें होते हैं विशेष समय ये परिणाम हैं तीन प्रकार धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम कहीं कहीं पास रहता तो धर्म लक्षण अवस्था लक्षण परिणाम धर्म लक्षण अवस्था लक्षण परिणाम ऐसा कहीं कहीं पास आएगा तो उसमें क्या धर्म लक्षण अवस्था तीन परिणाम का नाम लेकर के उसके आगे लक्षण शब्द दे देंगे लक्षण का अंग धर्म लक्षण परिणाम धर्म लक्षण मतलब धर्मात्मक धर्म स्वरूप परिणाम लक्षण स्वरूप परिणाम पर अवस्था स्वरूप परिणाम पर पाठ के में पास आए होगा धर्म लक्षण अवस्था लक्षण परिणाम परिणाम का तीन नाम हो गया धर्म लक्षण अवस्था आगे लक्षण का तो स्वरूप धर्म स्वरूप परिणाम और लक्षण स्वरूप परिणाम अवस्था स्वरूप परिणाम ये व्याख्या करेंगे तीन प्रकार परिणाम करेंगे व्याख्यातम दृश्य है प्रधान प्रधान का कार्य तो दृष्टि हो गया दृघ दृश्य की एकत्मता वो अस्मिता कही गई दृष्ट है पुरुष पुरुष है स्व उसका अस्वरूप अवधान करना इतने करना है पुरुष और प्रकृति का भेद ज्ञान करना दोनों के भेद ज्ञान होने से ही अन्यता क्या भी अगे निर्विक्लव समाधि मुख्य होता है वेदांत में भी पुरुष चेतन और माया माया उसका भेद ज्ञान नहीं होता है ब्रह्म होता है अभ्यास होता है माया माया के कार्य में आत्मा का चेतन का एकत्व अध्यास होकर के धर्म धर्मी दोनों धर्म की एकता एकत्व अध्यस्त होने पर धर्मों का भी परस्पर विनिमय अध्यस्त दिखते हैं लहो पिंड अग्नि दोनों अलग अलग है दोनों का लहो गर्म होने पर लाल हो गया तो अग्नि और लौप पिंड भिन्न दोनों वस्तु बस, में एकत्व तो आरोपित तो हो गया उसको कोई लौ कहता है कोई अग्नि कहता है अयोधहती अग्रिधाति तो उसमें दोनों के एकत्व तो अध्यस्त होने पर अग्नि में जो दाहकत्व वो लौप पिंड में दिखता है लौप पिंड वर्पुरत्व तो अग्नि में दिखता है इसी प्रकार होकर के संसार दोनों का भेद ज्ञान हो जाएगा आत्मज्ञान होने पर और बाकी सब तो मिथ्या है अध्यस्त है ये वेदांत में माया प्रकृति वास्तव तो नहीं मानते हैं आरोपित है अध्यस्त है हे त्रिगुणात्मक के किंतु वो अध्यस्त अनिर्वचनीय है किंतु वो सांख्या में योग में प्रधान को स्वतंत्र मानते अलग मानते जड़ मानते नित्य मानते हैं, हैं। इसकी निवृत्ति नि, निवृत्ति नहीं होती है तो ऐसे प्रकृति प्रकृति की कार्य इनको ठीक ठीक समझ ले सर समझ ले तो उससे विलक्षण होता है चेतन पुरुष पुरुष प्रकृति का भेद ज्ञान ये अन्यथा भेद ज्ञान है। ये आवश्यक है दृश्य को समझने के बाद दृष्ट स्वरूप अवधारणार्थम इदम आरभ्य दृष्टा के स्वरूप निश्चय करने के लिए आगे सूत्र आरम्भ करते हैं दृष्टा दिशी मात्र है शुद्धों की प्रत्यांग में व्याख्यातम दृश्य अथवा दृष्ट स्वरूप अवधारणा इधम आरभ्य दृश्य की व्याख्या होगी दृष्टा के स्वरूप निश्चय करने के लिए आगे सूत्र आरंभ करते हैं द्रष्टा दिशिमात्र शुद्धो प्रत्यनपश्य दष्टा दृशिमात्र दृग्रूपे दृग्रूपचेतन ही केवल पुरुष द्रष्टा है पुरुष दृशिमात्र दृशि दृक्शब्दे दृक्चिद्रूपे शुद्धों शुद्ध है अत्यंत निर्लिपे वर्धन पत्र के कर समान पथ पर पुषकर पला पत्र निर्ते है इसमें कत असंग पुरुष असंग है ये तो मानते हैं समान से वेदांत के अनुसार शुद्ध है शुद्ध होने पर भी उसको भोग अपवर्ग कैसे के होगा अपत्या प्रत्यान अनुपश्यती थे प्रत्यानुपश्य प्रत्यान प्रत्यय बुद्धि में है विषय ग्रहण होता है घटा रूप प्रसाद विषय ग्रहण हुआ ज्ञान हुआ बुद्धि में तदाकर वृद्धि हुई और उसमें पुरुष का प्रतिबिंब होता है कि उसको पुरुष प्रकाश करता है पुरुष अनारोपित तो होता है शुद्ध होने पर प्रत्यान अनुपश्चात पश्यो ताक्षित्व तो न अनुभव करता है प्रकाश करता है पुरुष इसे उसको कहते प्रत्यान पश्य प्रत्यय को अनुभव करता है शब्दादि वृत्ति हुई बुद्धि बुद्धि रूप दर्पण के समान ही उसने चैतन्य के चिताभाष होकर वो तद्गत धर्म बुद्धि में जो धर्म है आत्मा में मान करके शुद्ध में जैसे स्फटिक के पास जपाकृष्मा रखेंगे स्फटिका लाल दिखता है इसी प्रकार ये बुद्धि के धर्म को अपने मान करके वो बद्ध होता है वो अपना सुख भोग अपग्र प्राप्त करता है भोग अपवर्ग के वस्तु तो सुरुष में नहीं है बुद्धि का धर्म है वो उसमें ये तरह का संबंध प्रतिबिंब होकर के आरोपित तो होता है ये सत्यानुप से शुद्ध होने पर भी तभी भोग अपवर्ग की भागी होता है वस्तुतः भोग अपवर्ग पुरुष में नहीं होने पर भी आरोपित तो होता है वेदांत के समीप तो समीप है केवल प्रकृति को सत्य मानते हैं और पुरुष में भेद मानते हैं वेदांत एक अद्वैत आत्मा ब्रह्म है जीव ब्रह्म की एकता है किन्तु ये भेदवादी है कांख्य में योग में व्वेतवादी है पुरुष अन्य मानते हैं और को सत्य मानते हैं और बाकी थोड़ा जो परिणामवाद आदि है वो थोड़ा सल्प वेद है किंतु पुरुष वेदांत के समान पुरुष चेतन निर्प मानते हैं असंग मानते हैं और आरोपित तो होता है पुरुष में इसलिए ब्रह्मसूत्र में सांख्यमत तो ज्यादा विरोध रूप से सांख्य सिद्धांत वेदांत के विरुद्ध में ब्रह्मसूत्र में बहुत विचार आता है वो ये कहेंगे ऐसे ब्रह्म सही जगत की उत्पत्ति नहीं किंतु प्रधान थी उत्पत्ति और प्रधान में कर्तृत्व मानते हैं पुरुष में भक्तृत्व मानते हैं पर प्रकृति में यदि कर्तृत्व तो है पुरुष में भक्तृत्व तो कैसे होगा इसका निराकरण ब्रह्मसूत्र में करते हैं न्याय के लोग कहते पुरुष प्रकृति में कुछ तो प्रकृति के अलग तार्किक न्याय के लोग नहीं मानते पुरुष में यदि भक्तृत्व है तो कर्तृत्व होना चाहिए तो आत्मा में कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो दोनों मानते न्याय के लोगों और वेदांति मानते निर्देप आत्मा होने का नो उसे कर्तृत्व भोतृत्व समय नहीं रहेगा अब बुद्धि में यदि कर्तृत्व तो मानते सांख्या में तो भोक्तृत्व तो भी मानो वस्तु तो बुद्धि के बुद्धि में भी कर्तृत्व नहीं होगा जड़ में यह वेदांत में बुद्धि में चेतन का प्रतिम चीधावास होता है चीधावास विशिष्ट बुद्धि में ही कर्तृत्व तो है भोक्तृत्व तो जीव कहते जीव का वात्यार्थ उसमें कर्तृत्व तो तो होतृत्व लक्ष्य लक्ष्यार्थी शुद्ध जैसे न उसमें नहीं है तो सांख्य के थोड़ा वेदांत के समीप सांख्य योग मत है अभी पुरुष का स्वरूप अवधारण के लिए सत्या